नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सलामी जिंदगी में आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी है और हैप्पी होंगे और आज संडे हैं और संडे हम लोग दोपहर में आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास शख्सियत से जो सीनियर सिटीजन हो जिनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव हो तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान हैं स्वाति जी और बैनर्जी जी और मैं स्वाति जी से कहूंगा की बैनर्जी सर से कुछ बातें जरूर कीजिएगा <laughs> नमस्ते आदाब सत मैं हूँ स्वाति और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर आज मिलने वाले हैं एक सीनियर मोस्ट व्यक्ति से जिनका जीवन अनुभवों की खान है इनका नाम है काली सदन बैनर्जी आइए इनसे डायरेक्ट कुछ बातचीत करते हैं इनके जीवन के बारे में जानते हैं आपका स्वागत है हमारे इस शो में आ, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आपका बचपन जो रहा तो वो कैसे बीता मतलब खुशियों भरा था मस्ती भरा था या फिर संघर्ष भरा कुछ बताएंगे एक्चुअली हमारा बचपन जो बीता है रेलवे टाउनशिप में तो रेलवे टाउनशिप में नॉर्मली खुशी तो रहता ही है लेकिन थोड़ा संघर्ष भी रहते हैं बचपन से ही स्कूल जाना आना थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पैदल चलना उतना हमारा पास अर्थ नहीं होते थे रेलवे वाले के पास तो पापा ने उतना मुझे दे भी नहीं पाए जितना उनका समर्थ में था वो मुझे दिए है ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिया नहीं मुझे कुछ बहुत कुछ दिया है ना क्योंकि मेरा जिंदगी सभी जो जितना भी दान आज मेरे पास है जो भी हमने हुआ है सभी मेरे पापा और मम्मा का दौलत है उनका उनका जो सिखा सिखाया हुआ जो रास्ते हैं उस रास्ते पर चल के आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ भले उन लोग कुछ दिनों में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होते थे लेकिन उनका विचार जो होता था तो वो बहुत ही सुंदर है जो मुझे लगता है मैं जैसे मैंने बिताया उस हिसाब से बता रहा हूँ तो उस हिसाब से उनका दिया हुआ हर कर्म का सुफल जिसको कहते हैं मतलब उनका जो अच्छा साइड होता है वो मुझे मिला है मैं उनको एक करके आज इस रास्ते पे यहाँ तक पहुँचा मैं रेलवे कॉलोनी में पढ़ा लिखा करा, करा हूँ मतलब स्कूल से लेकर बचपन से प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी हायर सेकेंडरी कॉलेज एवरी थिंग इन दैट रेलवे टाउनशिप और बाकी जो मेरे टेक्निकल ट्रेनिंग है वही कम्प्लीट किया उनका बाद मैंने railway service में join किया तो एक तरीके से आपका बचपन संघर्ष भरा रहा ऐसे कह सकते हैं हाँ थोड़ा संघर्ष भरा इसीलिए थोड़ा लड़ाई करने पड़ा ना कि अपना एग्जिस्टेंस को बचा के रखने के लिए लड़ाई तो करना ही पड़ता है क्यों उस हिसाब से रेलवे टाउनशिप में उतना चीज़ नहीं होता जैसे मैंने जब पढ़ाई शुरू की किए था उस टाइम हमारा टाउनशिप में कोई कॉलेज ही नहीं था एंड ऐसा भी है मैं जब हायर सेकेंडरी पास कर गया तब भी मुझे कॉलेज नहीं मिला था क्योंकि पढ़ाई का तो इच्छा बहुत ही था उसलिए मैंने नाइट कॉलेज में मुझे भर्ती होना पड़ा जब कॉलेज तैयार हुआ चित्ररंजन लोगों ने तब मैंने वहाँ पर भर्ती हुआ फिर नाइट कॉलेज करके मैं उसे फिनिश किया तो ऐसा ही बात है होता है ना एक तरफ से जी जी जी बिल्कुल इस संघर्ष ने आज आपको इस काबिल बनाया है और आप इतने अनुभवों से आपका जीवन भरपूर है तो और कोई ऐसी विशेष यादें हैं आपके बचपन की जो आप शेयर करना चाहेंगे जो आपसे भूलती नहीं है या जिसने आपको बहुत सीख दी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक चीज है की जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे मतलब बचपन में जब पापा ने मुझे भर्ती करवा दिया था स्कूल में उनका जो टीचर्स लेवल था मतलब चार पांच ही टीचर होते थे उस टाइम तो उन लोग का जो प्यार भरा जो शिक्षा मुझे हमें मिला है आजकल का दिन में मैं कहीं भी कोई भी स्कूल में इसे नहीं देख पाते हैं ऐसा है बात नहीं कि उन्होंने कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा ऐसा है कोई बात नहीं कि उन्हों, उन्होंने मुझे डांटा नहीं बहुत कुछ किया लेकिन वो मुझे आज लगता है कि उतना प्यार भरा दिन था आज का जमा में आजकल के बच्चे को, को सब चीज मिल जाते तो उन लोग का जिंदगी बहुत कुछ हो सकता था ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा वो है वो मैं बोल नहीं पाऊंगा शायद जनरेशन गैप का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस आज के दिन में लग रहा मुझे जैसे लग रहा है आजकल जनरेशन गैप में बहुत कुछ चेंज हो चुका है ना हमारा जमाना में ना मोबाइल था ना वो था एक रेडियो होने से बहुत कुछ हो जाता था टीवी भी हमने बहुत बाद में देखे है इसका मतलब हाँ ऑलमोस्ट आफ्टर Uh, 30 थर्टीज मैंने टीवी देखा है तो ये सब चीज तो थो थोड़ा हो तो उस टाइम साइकिल चलाते थे हम लोग साइकिल खरीदने के लिए पापा लोग को या किसी को भी बहुत कष्ट करने पड़ता में उसका तीन चार सौ रूपया दाम था लेकिन तीन चार सौ सो रूपया सोचने वाला बात है कि हमें तंखा मिलता था महीना में ऑनली थ्री हंड्रेड रुपीज इंडियन खाली मतलब इंडियन रेलवे के जो इंडिया होते हैं उनका उतना ही लंखा उस टाइम मिलते थे और लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा, रहा। जी। जीवन मिलता था बिल्कुल कहते है ना संतोष से बड़ा धन और कोई नहीं होता है आपकी बातों से भी वही प्रतीत होता है आ, बहुत अच्छा लगा ये बातें जान करके सो और और क्या कहना चाहेंगे आप कि बचपन में कैसे आपके टीचर्स कैसे थे मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे आ, या फिर आपको एक फ्रेंडली एटमोस्फियर मिलता था या आप कुछ आ, चाहते हैं कि आज कुछ और होना चाहिए जो हमारे वक्त में नहीं था ऐसा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा उसमें नहीं था हाँ टीचर्स का बात आप पूछेंगे तो इतना बोल सकता हूँ की टीचर्स और मेरे घर में पापा मम्मी में डिफरेंस वो अलग जगह रहते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं इतना ही बाकी जो उनका जो कैरेक्ट मे जो आ, उनका जो दृष्टि था दृष्टि हमारा ऊपर जो दृष्टि उन्होंने दिए थे वो सेम एज पापा मामा और उसका कारण से ऐसा भी होता था ऐसा भी हुआ मेरे बचपन में मैंने स्कूल का बाद कोई टीचर दीदी उन्नी या कोई मास्टर के साथ माने मास्टर जी के साथ मैंने उनका घर पहुंच गया खाना पीना खाकर वही सो गया ऐसा पिताजी मुझे रात को नौ बजे ना उनको खबर मिलता था कि मैं उनके टीचर का घर पे हूँ पढ़ा लिखे चीज के लिए लेके गया उन्होंने तो फिर उन्होंने मुझे गोदी अच्छा। तो तो आज तको तो से, मार, से जो की बहुत ही ऐसा लगता है की टीचर बहुत ही सख्त होते थे लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि इतने फ्रेंडली थे आप इतना आप, आपको चाहते थे आप प्यार कर प्यार से आपको रखते थे पालना देते थे तो ये तो बहुत ही प्यारी सी बात है और ठीक है तो और आपके साथ में कौन कौन थे बचपन में यानी आपके भाई, आ, भाई, में? पापा, पापा, भाई, भाई भाई भाई भाई बहन बहन बहन कोई साथ साथ साथ में जैसे पापा पापा हम हम मम्मी के हमारा थे तीन तीन तीन तीन एक साथ रहते थे भाई बहन का भीतर माने बहुत ही ज्यादा प्यार का संबंध होता आप लोग जानते हो आज भी है मतलब इतना उम्र होने जाने के बाद भी ऐसा छोटा मोटा कुछ भी हो जाता तो बहन भाई लोग मैं बहुत दूर आ गया उन लोग लोग से आ, रोड not in the mental. Mental तो अभी उतना ही नजदीक जितना पहले था इसीलिए कभी कभी मुझे भी करते हैं तो मैं इसका उन लोग का मुझे हर चीज का जवाब देना पड़ता है जिसे मेरा बाइंडिंग है कि वो जवाब देना ही है बड़े भाई होने के नाते उन लोगों को जो पालना मैंने दिया उसका प्यार का रिश्वत आज मुझे मिल रहा मतलब उनका जो प्यार से मुझे हैं से देख रहे हैं ना वो मुझे लगता है कि मुझे रिश्वत मिल रहा है ये चीज का अच्छा लगता है मुझे इससे कोई बात नहीं सभी का अच्छा लगेगा कोई भी भाई बहन जब आप किसी से बात करते हैं ना बड़े भाई से या छोटा भाई छोटा छोटा बहन से छोटा भाई से तो सभी का ही मन में अलग से कुछ फीलिंग्स आते हैं वो फीलिंग्स नॉर्मली तो किसी को मुंह में बोल के समझा नहीं सकते हैं हाँ, हाँ, अच्छा बैनर्जी सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके अनुभव की बातें बचपन की बातें सुनकर और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो आइये अभी लेते छोटा सा आप ब्रेक उसके बाद फिर बातें करते है आप सुनाए है रीड वन वन नाइन फोर एफ एम सुनते रहो रहो। ढलती रूप को किस जिन काम करे कोई कुछ बचपन की बातें जो कि बहुत अच्छा लगा आपसे जान करके आपके बचपन के अनुभवों को सुनकर के तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपका करियर फील्ड आपने कौन सा चूज किया और क्यों चूज किया आपका उस तरफ इंक्लाइनेशन क्यों था और क्या आपको लगा कि आपने उस फील्ड के साथ में उस आ, प्रोफेशन के साथ में पूरी जस्टिस की आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि आपका करियर का ऑप्शन क्या था और क्यों चंदा चंदा रे रे धीरे से मुस्का। नमस्ते मैं हूँ हमसे का और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते एक्चुअली रेलवे टाउनशिप में रहते हुए रेलवे का जो पढ़ाई टेक्निकल ट्रेनिंग होते हैं तो पापा का कहना था कि बेटा हम लोग को तो बहुत संघर्ष करके जीवन जीते हैं तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा पढ़ा आपको तो पढ़ाई अभी हाईसे पास हो गया हो अब अगर मेरा हाथ बटाओगे तो मेरे लिए अच्छा होगा हाँ। जबकि मेरा दिल का कहना कुछ अलग था लेकिन उस घर के देखते हुए घर का जो आपकी भी? आपकी इच्छा क्या थी वो बताइए Actually, मैं माउंटेन जो एनसीसी वगैरह करते थे ना तो सिलेक्शन के, जी, जी, जी, के लिए थी पापा का एड्रेस में आते है चिट्ठी तो पापा अपने पास रख लिए थे आज जिस दिन इंटरव्यू होने का डेट था उस दिन मुझे पापा चिट्ठी दे के कह रहे है बेटा ये चिट्ठी दो चार दिन पहले मेरे पास आया था मैं नहीं दिया तुम तो मैं ये एक धक्का है ये बात सही है लेकिन पापा का कहने का मतलब मैं समझ गया वो नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर चला बहुत जी जी, कुछ सिखाया जाता जो डिसिप्लिन का आप हिसाब से बोलो और जो अचीवमेंट के हिसाब से बोलो वो मैंने देखते हो आपका सामने कुछ उस एज में मतलब में क्या होता कि हम सोचते रहते कि अगर हम भी ऐसे कर सकते तो तो उस हिसाब से का जो ट्रेनिंग मैंने किया हो जिस लेवल पे सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट या और भी जो भी है बाद में मैंने आ, आर्मी अटैचमेंट कोर्स किया हूँ का और एडवांस लीडरशिप कोर्स किया हूँ कैम्प किया हूँ दिल्ली, दिल्ली में जी, जी। तो इतना सब करने के बाद क्या होता है थोड़ा बहुत अपने ऊपर वो आ जाते हैं कि हम भी आ, उन लोग का साथ जिनका साथ मैंने ट्रेनिंग किया हूँ वो फिर जवानों को देखने के बाद वो, वो कैप्टन साहेब वो मेजर वो लेफ्टिनेंट कॉर्नल जो हमारा साथ रहते थे उस ट्रेनिंग के दौरान तो लगता था कि अगर मैं भी इस जगह पर पहुँचू तो जी, एक, एक तरफ का वो होता है लेकिन हो नहीं पाया चलो उसमें मैं मेरा दुख नहीं है क्योंकि मैंने इंडियन रेल में ज्वाइन कर लिया और संसार को हार बटाने, पापा का थोड़ा करने के लिए लोगों रह गया जी। मेरा अच्छा जी। ही है ऐसे कोई खराब नहीं है मैंने जब ज्वाइन किया था एज ऑल इंडिया मैंने पास किया था उसके बाद uh, मेरा जो टेक्निकल ट्रेनिंग था वो मैंने ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट मार्क्स मतलब डिवीजन पास किया किया था था मुझे उस दिन मैं में ज्वाइन ऑफ 1972 1972 तो, आप हाँ. अभी अभी आपकी एज क्या है अभी मेरा, uh, है मेरा 70 plus, okay. 70 प्लस प्लस और मैंने uh, रेलवे में नौकरी किए है टू थाउजेंड okay. तो नियर अबाउट थर्टी सेवन इस और जी, तीन जी, साल मेरा अप्रेंटिस इंडियन रेल के साथ जुड़े हुए सा, तो तो कारण आपका चार्विस में ज्वाइन किए थे लेकिन क्या होता है अपना काम का ऊपर रह चुका था और उस कारण से क्या मैं धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत सारे रेलवे जो क्या कहते हैं अचीवमेंट जिसको बोलते हैं रेलवे सम्मान मुझे बहुत मिला है आई एम गेटिंग सो मेनी सर्टिफिकेट सो मेनी अवार्ड्स फ्रॉम द रेलवे इवन इन द एफिशिएंसी बैच ऑफ इंडियन रेलवेज तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे मैं वहाँ से अपना पोजिशन से मतलब मेकेनिकल स्टाफ से जाके प्रोग्रेस डिपार्टमेंट इसका बाद में मैंने आ गया क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट दैट इस कॉलेज इंस्पेक्शन इसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस मुझे मिला इंस्पेक्शन में रहते हुए कि वेरी पीपल आर सेइंग इज वेरी इंस्पेक्टर नेवर पास द रॉ मटीरियल तो ऐसा हो रहा था, था तो लेकिन वो मेरे लिए दुख के बात नहीं है क्योंकि मैंने यही सोचा था कि अगर मेरा छोटी सी गलती के का कारण अगर इंडियन रेल में कोई एक्सीडेंट हो जाते तो उसका जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर ही बढ़ता था ना मैं भी रेल में चढ़ता हूँ महीना में रहता पंद्रह काम करने के लिए ऐसा तो है अपना चांद तो प्यारा होता ही है लेकिन मैं अगर उस गाड़ी में बैठा रहूंगा मेरे साथ हजार गाड़ी में बैठे है सभी का प्राण बच जाएगा ना दिस टाइप ऑफ थॉट भीतर में रहता है ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा कभी भी जिसमें से दूसरे को नुकसान पहुंच जाए और तो इंडियन रेल को बदनाम हो जाए ये पहले से ही था मेरे अभी और आज भी मैं इंडियन रेल को शुक्रिया गुजर करता हूँ क्योंकि वो भी मुझे देखते हैं मैंने मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है फैसिलिटी फॉन द इंडियन रेलवे वो मेरे पास अभी भी है इसलिए मैं हमको बहुत बहुत प्यार से याद करते रहता हूँ मेरा गुजरा हुआ दिन को वाह ये तो बहुत ही सुखद भरी यादें हैं आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड और प्रोफेशनल लाइफ जो आपने बिताई रेलवेज के प्रति आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा ये जान करके और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी में ये जो करियर रहा पीक पॉइंट जिसको कहेंगे हम तो इसमें आपके कुछ अचीवमेंट्स भी ज़रूर रहेंगे क्योंकि थर्टी सेवन आपने कहा जी आई होप आई एम राइट 37 years. तो तो तो इतने इतने लंबे समय में में में आपने जरूर जरूर से काम किया तो आपकी कुछ खास भी भी होंगे ही आप मैं तो आप मैं उम्मीद करती क्या हमें उनके बारे में भी ऐसे जी, actually, journal level में, uh, मुझे बहुत सही सर्टिफिकेट और प्राइजेस मिला है और जनरल है वो इफिशंसी बैच तो एक स्टाफ को दिया जाता है जब वो अपना करियर का बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं उच्च स्तर पर जब पहुंच जाते हैं तो उनको एफिशिएंसी बैच दिया जाता है इंडियन रेलवे से एंड uh, uh, वो uh, क्या कहने uh, प्राइस का हकदार माने थे कम से कम आठ से बीस साल पहले बीस साल नहीं सॉरी अबाउट थर्टी इयर्स पहले तो मुझे भी वो एफिशिएंसी बैच मिला था इंडियन रेल से uh, जोनल लेवल पे दाइस्ट अवॉर्ड uh, है वो तो मुझे मिला है और ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरा स्पोर्ट्स के चलते हुए in रेलवे मुझे के लिए भी कुछ कुछ अवार्ड दिए हैं किस में में आप थे थे थे बनर्जी आपने मैंने ना करते मतलब रखते इस हिसाब से माउंटेनरिंग मैंने चूज किया बचपन से ही एट द एज ऑफ 18 साल मैंने रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया मैंने माउंटेरिंग का फर्स्टा है वो ग्रीट तो फिर उसका बाद मैंने बेसिक किया एडवांस ट्रेनिंग किया इंडियन माउंटेन एसोसिएशन के साथ मैंने फॉरेन एक्सपीडिशन में एज ए लिहाजो ऑफिसर काम किया लिहाजो uh, ऑफिसर मैंने कम थ्री टाइम्स सिलेक्टेड हुए इंडियन माउंटेन फाउंडेशन से तो मैंने विदेशी एक्सपीडिशन के लिए एंड आई है और सेकेंड थिंग इसमें अचीवमेंट ये भी है कि एज ए गेस्ट इंस्ट्रक्टर मैंने एच आई दार्जिलिंग में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी बना फॉर माउंटेनिंग ट्रेनिंग इंडियन रेल मुझे एक और भी सम्मान दिए हैं इंडियन रेलवे के में तो मैगजीन बनते मतलब मंथली मैगजीन फॉर रेलवे उसमें मुझे एक कवर पेज मिला था एक बार आवर मैन एंड देयर अचीवमेंट ये सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है आज भी मेरा रो सीधा हो जाता है सुनने के बाद दिल में आने से तो क्योंकि ये जो एक जो हमारा हमने जहाँ काम करते सेवनटीन थाउजेंड उसमें वो है क्या नाम है स्टाफ थे उसका भीतर में अगर एक व्यक्ति में पहला वो पेज मुझे मिला है तो बहुत गर्व की बात होता है ना बिल्कुल आगे आगे बिल्कुल ये तो बहुत ही आ, एक गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हम आपसे आज मिलकर के ये सारी बातें जान पा रहे हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में और एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि काली कालीसदन बैनर्जी जिनसे हम बांध कर रहे हैं ये इवन आफ्टर रिटायरमेंट ये आज भी सेवाएं दे रहे हैं ये एकमोडेशन का पूरा डिपार्टमेंट और भी कई सारे डिपार्टमेंट ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में संभालते हैं तो देखिए इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतने साल रेलवे में डेडिकेटेड होकर के सर्विसेज देने के बाद भी आज भी इतने एक्टिव हैं और इतने फिजिकली फिट हैं आई थिंक इसका कारण यही है कि इनका जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है माउंटेनियरिंग और जो इन्हें एक पूरी आ, लाइफ में इनका जो आ, स्पोर्ट्स की तरफ एडवेंचर की तरफ आ, एक झुकाव रहा है वो दिखाई देता है इनके व्यक्तित्व में भी सो बहुत ही आकर्षक है ये बातें सुनकर के बहुत अच्छा लगा हमें जी स्वाति आपने ठीक कहा हमें भी बहुत अच्छा लगा और सर की बचपन की बातें और अभी करियर की बातें हम लोग सुनकर मोटिवेशन मिलता है हम सभी को कि हमें कभी भी आर नहीं मानना चाहिए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए तो आइए साथियों एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं उसके बाद फिर वापस बैनर्जी सर से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है एक तेरा साथ एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है तू है तो हर सहारा है ना मिले तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है एक तेरा साथ हम अकेले ही कहनाया चुप हैं तो कंग ना बोलता है तू जो चलती है छोटे से आंगन में चमन सा डोलता है आज घर हमने आज घर हमने मिलन के रंग से सवारा है तू है तो हर सहारा है हमको दो जहां से प्यारा है एक तेरा साथ इंट fm सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा आपसे बात करके तो बहुत कुछ आपकी व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिला कि आपका इंटरेस्ट किन बातों में था रेलवे एडवेंचर माउंटेनियरिंग और आपका बचपन कैसा बीता लेकिन मुझे आपको देख करके एक आ, सवाल और आ रहा है कि आपका अध्यात्म में रुचि के बारे में क्या मतलब क्या मतलब आपके लाइफ में आध्यात्मिक की तरफ रुचि रही है आपके पेरेंट्स कैसे थे आपका बैकग्राउंड कैसा था क्या आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव रहा है या कुछ भक्ति भाव इस बारे में आप हाँ, ठीक है एक्चुअली आपको मेरे नाम से पता चल रहा मैं ब्रज हूँ मतलब हिंदू बिल्कुल वो बचपन में मेरा दिया था ना जिसको आप लोग हैं हैं जनेऊ पहनते है, जी ओके आज भी है मेरे साथ वो जी, लेकिन जी. वो क्या होता है कि इसमें आ, इसका बात जो मेरे बचपन का बात जो मैंने जो ये करने चला हिमालय में पहुंचा तो मेरे हिमालय में बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक उससे मिलन हुआ जिनका पास मैंने मेरे पास जो एक्चुअली कोई फूल देवता लेके okay. बहुत, बहुत का भी बहुत दान बोल सकते है क्योंकि उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला की ऐसे करके पूजा देके फूल करो फूल फूल उठा के कोई पूजा करो जी, तो पापा मम्मा जिसे मेरा मेरे लिए देवता के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ग्रेट uh, जो है ग्रेट वो मेरे लिए पूजा मैं आप दूसरा किसी को कभी सोच भी नहीं सकता था और अदरवाइज मैंने जो हिमालय में विचरण जब मैंने किया हिमालय में जो आना जाना चालू हुआ मेरा माउंटिंग का चलते हुए तब मैंने बहुत बहुत बहुत वो वो क्या बोलते है उसको आ, बड़े बड़े साधु सन्यासी से मिला हूँ गुफा में मिला हूँ जो कभी गुफा से अंदर नहीं निकलते अंदर से बाहर ही नहीं निकलते धूप नहीं देखते पाते ऐसा भी आत्मा मुझे मिला है जो सुबह चार बजे के पहले मतलब अमृत वेला कहते हैं उसका पहले गंगा में नहाते देखा मैंने रात को पौने बजे तीन बजे वैसा आत्मा भी था वो क्या नाम गंगोत्री एरिया में देखा मैंने यमुनोत्री एरिया में देखा मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ एरिया में देखा मैंने खास करके ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा वो गंगोत्री एरिया में गंगोत्री तो गोमुख इन बिटवीन गंगोत्री गोमुख में उसमें ऐसे ऐसे आत्मा को देखा मैंने जिनको देख के बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता और उनका विचार बुद्धि इतना शांत है कभी भी हमने उनको ऊंचा आवाज से बात ही नहीं करने सुना और कितना भी गलती हम लोग कर देते थे मर था बोध भी बोध बुद्धि थोड़ा कम ही था ये उस हिसाब से तो हमने समझ नहीं पाते थे क्या करना क्या नहीं करना है तो कभी कभी गलती लेकिन उनका हमें समझाने का जो तरीका था ना पर ये बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली क्या होता मैं चुनाव लगता बैठ जाता आग, इतना यंग लड़का होके फिर भी उनका जो क्या नाम ना, उसका बोलने का जो बोल जो है ना उतना तो वो नहीं है उन लोग उतना मुझे पता नहीं कौन कितना शिक्षित है लेकिन बाद में पता चला किसी किसी के बारे में और बेकिंग बाकी लोग जो समझाते थे जो तरीका उनका समझाने वाला वेरी वेरी मैं जो आपके तो भीतर में अगर कुछ भी आध्यात्मिक कारण कुछ भी नहीं होगा अभी हाँ, हाँ. मैं तो भी में वो सुपर जो मतलब सुप्रीम पावर में विश्वासी था हुँ. लेकिन बाकी जिसका भीतर में कोई विश्वास भी नहीं है वो भी कन्विन्स हो जाएंगे वाँ. उनका जो बोलने का तरीका है हुँ. फिर बाद में मैंने दो चार माता दो चार जो क्या नाम सन्नशील के बारे में बातचीत मैंने पता किया तो उनका बैकग्राउंड देख के हम चमक गया फ्रांस में एडुकेशन किए हैं ऐसा माता को मैंने गौत्री में एरिया में देखा हूँ जो कभी नदी का किनारे से इधर बाहर भी नहीं निकल देते धूप सेकने के लिए कभी ठंडा मतलब विंटर सीजन में कभी कल उनको दिखाई देता था मैं उनको माँ बोल के बुलाते थे मेरे से बहुत अच्छा संबंध बन गया था पहाड़ के चलते हुए मतलब तो हिमालय के चलते हुए तो ऐसा हाथ भी है ऐसा हाथ भी मुझे मिला इंजीनियर फ्रॉम हैदराबादी फोर्टीज का मेकेनिकल इंजीनियर है आज का डेट में, हम सोच भी सकते, आज जंगल में पड़ा हुआ, थोड़ा सा कपड़ा पहन के रहते हैं कुछ भी अपना ऊपर नहीं है कि अपना शरीर का जो हम जो जिसको कहते हैं एक भी नहीं देखा मैंने कोई भी बिंदु भी नहीं है कभी आके गोद में उठा के लेके आते थे बच्चे, हम लोग उसमें कम उम्र कहते पंद्रह बीस साल बाईस साल का उम्र है तो उस हिसाब से चलिए उस हिसाब से हमको तो खून बहुत गर्म होता था गर्म होता था लेकिन फिर भी हमने उन लोगों को टॉयट कर लेते थे उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा था ना इतना बोलने का वो लगता था तो हम कन्स हो गए, गया सुनते रहते घंटा घंटा बीत जाता है घंटा बीत गया मुझे पता नहीं चला चार घंटा उनका सामने बैठा तो क्या आप उनकी क्लासेस सुनते थे या वो प्रवचन करते थे तो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है की वो मुझे मेरा शर पे कुछ घुसा देना चाहते है ऐसा नहीं है कुछ भी विचार मतलब वो हमने ऐसे क्वेश्चन भी उनको कर देते थे ना की आप क्यूँ हिमालय में बैठे ये जो बोलने का तरीका क्यूँ बैठे हैं जी ये तो बहुत होती ही है यंगस्टर्स में तो, तो उस या, या, उन लोग का उम्र मोर देन सिक्सटी दे सभी का होगा मेरे हिसाब से तो फिर क्यूरोसिटी है आप इतना पढ़ाई लिखा होते हुए भी कि यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं तो हिमालय के साथ वर्णन करते हुए अपना विचार का वो जो बोलते इज़ इज़ नॉट बोलेंगे एक्सपीरियंस और अनुभव अनुभव बोल सकते जितना भी सामने बैठते थे तो सुनते रहते थे उसके हिसाब से तो क्या ये सब कुछ देख करके आपके अंदर भी ये प्रेरणा आई की आप भी कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर तपस्या त्याग इस जर्नी पे आप भी आगे बढ़े सही है आपका बात जो बोल रहे हैं मैंने, तो मैं मैंने में, बहुत में बार आ चुका हूँ सर्विस करने के लिए रेलवे वर्कशॉप का हिसाब से तो इस जगह का मेरा एक पसंद था तो उस हिसाब से एरिया भी स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है जिसे आध्यात्मिक भूमि कह सकते हैं आप हाँ और पर्वत का एक अलग से हिस्ट्री है इस मामले में पिल्कुल? तो मैं सोचा था की आफ्टर मेरे जुगल भी मेरे साथ मैंने एक्चुअली जुगल का बात सुन के मैंने उन सा, साथ मिलके के तो वो लोग भी वो भी कहे तो मैं यहाँ पर आके पहुंचा और अभी मेरा अपना लाइफ यहाँ बिता रहे हैं खुशी से ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा देते हैं सेवा में देता पिछले 11-12 साल हो पर मेरे वाओ देखिए इतना सब कुछ अचीव करने के बाद में अभी भी रिटायरमेंट में है, वो चाहते तो एक और भी आगे कुछ कर सकते थे लेकिन अब उनके अंदर ये वाली फीलिंग आ गई की निस्वार्थ सेवा करनी और वो कर रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर में जैसे की मैंने आप लोगों से शेयर किया तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपका जर्नी रहा है अच्छा लगा जान करके और माउंट आबू में आपको क्या महसूस होता है आपको क्यों लगता है यहाँ पर आ, आप आए हैं कुछ बताएंगे इस बारे में ऐसा तो देखो मैंने मैंने आपको बता ना स्पिरिचुअल एरिया का अलग से भूमि इसका जो बैकग्राउंड है इसका जो क्लीफ है मतलब जियोग्राफिकल क्लीफ जिसको कहते हैं मैं जहाँ से आया हूँ उनका साथ ऑलमोस्ट टोटल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट तो इनका मिल है इनका सेवेंटी परसेंट एक सेम साइड है जैसे अब मैं रहता था तो वो भी एक कारण है कि यहाँ रहने के लिए मेरा मन बैठ गया और दूसरा चीज इसका जो वातावरण का जो वाइब्रेशन होता है ना इस, इस एरिया में वो फीलिंग्स एक्चुअली ये तो मुँह से बोलने वाला कोई चीज नहीं है तो फीलिंग्स में आते हैं तभी तो यहाँ छोड़ जाना नहीं चाहता हूँ ना कहीं पर सोचता हूँ की बाकी जिंदगी यही बिता दूंगा अधिक से आपसे सेवा मिलने सेवा करने से देखो भाई भूल चुप तो होते रहता कोई किसी का भी कारण नहीं भी हो सकता है कोई मेरे नाराज भी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि मैं 100% सेवा दे रहा हूँ और मुझे उसका दुआ जरूर मिलेगा अगर मिलते हैं तो फिर आज भी मैं सचल हूँ इतना बता सकता है कि बहुत ज्यादा स्पीडी हूँ सचल हूँ सेवा देने के लिए चाहता भी हूँ अगले दिन तक देते भी रहूंगा जितना दिन मेरा सास रहेगा जितना दिन मेरा आस रहेगा वाह बहुत ही सुंदर लगा आपकी ये अमेजिंग सा एक जज्बा जो है कि आपको और आगे बढ़ते ही रहना है यानी कि सेल्फलेस सर्विस की ओर आपको आगे बढ़ना है कोई स्वार्थ नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पर आप दुनियादारी से काम से बिल्कुल एकदम दूर एक अलग लाइफ आपने बना ली है अपना बैकग्राउंड क्रिएट किया है और अब आप सेल्फलेस सर्विसेस दे रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय बात है बहुत अच्छा लगा हमें ये बातें आपके बारे में जान कर जी जी बैनर्जी जी बहुत ही सचमुच अच्छा लगा मुझे भी काफ़ी एक आ, क्या कहते हैं जिंदा दिली इंसान है आप, आपके अंदर अलग अलग जो है आ, समय और परिस्थिति को भापने की समझने की एक क्या कहते हैं एक प्रज्ञा आपके अंदर है जिसके वजह से आप अपने जीवन में आ, सब कुछ होते हुए भी अलग अलग एडवाचर्स को आपने आ, चुना और उसमें भी आपने अनुभव लिया और वर्तमान में आप ब्रह्माकुमारीज का ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं तो ये अध्यात्म की तरफ आपका जो जुकामव है ये भी एक बहुत ही सीखने वाली समझने वाली बातें हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं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 सुहानी ऐसी मीठी खड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले ही है इसको संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके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 आ, जी, आप हमें ये भी बताइएगा आज की आपके जीवन का कोई विशेष ऐसा अचीवमेंट जिसे पा करके ना, आप, आप के लिए बहुत ही यादगार हो ऐसा, कोई पल, ऐसा, कोई हाँ जी, ऐसा है, हमने जो चित्रिटी में जॉब करते थे उस टाइम दीदेन जनरल मैनेजर जो थे वो हम लोग को कुछ आदमी को सिलेक्टेड किए थे प्लेट जैसे प्रवीण स्वाधीनता संग्रामी को दिया जाता है जी, जी. सेम टाइप ऑफ ऑफ वो हमें उस टाइम का चीफ मिनिस्टर रहे, और उनका पत्नी माया रे उस स्टेज में अचीवमेंट हमने दिया जी. थे पुरस्कार तो ये चीज इतना ही अच्छा लगता है कि दैट इज ए वेरी रेयर अचीवमेंट का रेयर वो प्राइजेस है जो मुझे जी. मिला है उसके बाद अभी तक तो मेरे जितना जानकारी में है रेलवेज में इस टाइप का कोई प्रोग्राम हुआ यार, किसी को मिला है तो थोड़ा बहुत महसूस होता है कुछ महसूस करते होंगे बिल्कुल ये बहुत ही मेगा अचीवमेंट कह सकते हैं कॉपर प्लेट इन माउंटेनियरिंग अमेजिंग बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जानकर के आपकी करियर लाइफ प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हॉबीज इंटरेस्ट वा देट इज अमेजिंग स्वाद uh, ही बहुत ही अमेजिंग है सर का जीवन कहानी सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग जब भी सर की ये बातें याद रखेंगे सुनेंगे तो निश्चित तौर तो पर हमारे युवा साथी जो आज कहीं ना कहीं अपने जीवन को संवारने में लगे हैं या अपना करियर को फ्रेम करने में लगे हैं या फिर हमारी माता बहनें हैं या परिवार चलाने वाले जो लोग हैं फैमिली वाले लोग हैं उन सभी को यानी जो भी सुनेगा उसे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा है ना <laughs> बैनर्जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह लोगों को जो अपने अनुभव से लाभ देते रहें और जब भी मौका मिले ज़रूर आइएगा रेडियो मधुबन पर और अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ साझा करते रहें और एक बार फिर से आपको और आपके पूरे फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं और आपने जो सेवाओं का कार्य के बारे में बताया उससे मुझे प्रेरणा मिल रहा है और मैं भी सोचूंगा कि अब जो कार्य करेंगे उसमें सेवा भी समाया हुआ हो इन्हीं शुभ आशा के साथ फिर से एक बार ढेर सारी खुशियां आपको और श्रोता मित्रों बस आज के सलामी ज़िंदगी में इतना ही और फिर मिलते हैं अगले सन्डे किसी और शख्सियत से आपकी होगी मुलाकात तब तक, तक आप बने रहिए हमारे साथ और दुआ में याद रखिएगा सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति